आज भगवान राम की पावन कथा में अवगहन का प्रथम दिन है पूज्य स्वामी राजेश्वर जी महाराज बहुत लंबी मोटर से यात्रा करके आए इसलिए हमने उनसे निवेदन किया कि आप विश्राम पूर्वक सुविधा से तैयार हूं इसलिए आज कार्यक्रम थोड़ी देर से प्रारम्भ हो रहा है आप तो सामने अधिक भूमिका न रखते हुए मैंने उनसे निवेदन किया है कि गत वर्ष अब ये नया वर्ष प्रारंभ हुआ है दुर्भाग्य से देश में ऐसी कुछ दुर्घटनाएं हुई माताओं बहनों के प्रति अत्याचार हुए जो हिंदू संस्कृति के लिए तंक की बात हिंदू संस्कृति के इतिहास में इतिहास के पर भी भगवान राम के काल से उसके पहले से भी कभी ऐसा हमारे हिंदुओं के इतिहास में नहीं सुना गया कि महिलाओं पर अत्याचार हो और जो करते थे वो राक्षस ही किया करते थे रावण उसके साथी और दूसरे जो लोग राक्षस वृत्ति के थे और राक्षस थे किन्हीं कारणों से भारत आ गए थे और भारत में रहते थे वे ही ऐसे दुराचारी थे हिंदू समाज में कभी भी इस प्रकार का दुराचार ज्ञात और अज्ञात इतिहास में नहीं था तब इस युग में ये जो दुर्घटनाएं घटी स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी चर्चा में व्याख्या में कहा है कि संसार में माता सीता के समान आदर्श नारी चरित्र दूसरा नहीं है हमारे देश की प्रत्येक महिला को माँ सीता के चरित्र से प्रेरणा मिल सकती प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने जीवन में उसके आचरण का प्रयास करना चाहिए इसलिए मैंने पूज्यपात स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज से निवेदन किया इस बार की रामकथा में आप माता सीता को केंद्र करके हम सभी लोगों के सामने विशेषकर मेरी बेटियों बहनों के सामने ये आदर्श रखें कि रामायण में तुलसी रामायण में माता सीता के माध्यम से नारी के पूर्ण चरित्र का वर्णन है कैसी पूर्णता नारी के जीवन में होनी चाहिए तो आप कृपया मां सीता को आधार करके इस बार में राम कथा सुनाए राजेश्वरानंद जी ने सहर्ष से स्वीकार कर लिया और इसके लिए मैं उनको पहले ही धन्यवाद देता हूँ अब आपके और उनके बीच अधिक समय न लेकर उनसे नम्रतापूर्वक निवेदन करता हूँ कि माता सीता को केंद्र करके इस वर्ष हमें राम कथा के अमृत का पान कराएँ स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज धन्यवाद